आध्यात्मरामण बालकांड वदी केचि परमोपिराम स्वा विद्य संतमात्मस जाति मत पर संबोधि वेद परंतु कोई कोई कहते हैं कि राम पर ब्रह्म होने पर भी अपनी माया से आवृत ही जाने के कारण अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानते थे इसलिए अन्य वशिष्ठादि के उपदेशों से उन्होंने आत्मतत्व को जाना यदि स्म जाना कलाप सिण यदि समोहि समो सर्वैरपिजीव जाते अतः तो मैं पूछती हूँ कि यदि वे आत्मतत्व को जानते थे तो उन परमात्मा ने सीता के लिए इतना विलाप क्यों किया और यदि उन्हें आत्मज्ञान नहीं था तो वे अन्य सामान्य जीवों के समान ही हुए फिर उनका भजन क्यों किया जाना चाहिए अत्रो तरम विदित तद्रूत में इस विषय में आपका क्या विचार है सो ऐसे वाक्यों में कहिए जिससे मेरा संदेह निवृत्त हो जाए श्री महादेववाच धन्यसि भक्तामस्व यमेक्षा तवरा मतत्व पुराण के रहस्यम निगूढ़ श्री महादेव जी बोले देवी तुम धन्य हो तुम परमात्मा की परम भक्त हो जो तुम्हें राम का तत्व जानने की इच्छा हुई है इससे पूर्व इस परम गूढ़ रहस्य का वर्णन करने के लिए मुझसे और किसी ने नहीं कहा प्रयाद्य परिनोदितो हम वे नमस्कृत्य रघुत्तम ते ग्राम परसोत्तमो आज तुमने मुझसे भक्तिपूर्वक प्रश्न किया है इसलिए मैं श्री रघुनाथ जी की वंदना कर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ श्री रामचंद्र श्रीरामचंद्रनीसंदेह प्रकृति से परे परमात्मा अराधी आनंदघन अद्वितीय और पुरुषोत्तम है स्वयया कृष्ण मिद ही सृष्ट्वा नभो वजतर्बिरा स्थित योपि निगूढ़ आत्मा स्वयया श्रेष्ठ मिद जो अपनी माया से ही इस संपूर्ण जगत को रचकर जिसके बाहर भीतर सब और आकाश के समान व्याप्त हैं तथा जो आत्मा रूप से सब के अंतकरण में स्थित हुए अपनी माया से इस विश्व को परिचालित कर रहे हैं जगन्तीमती यध चुंबकलोहबद्धि मूढ़ चित्ता स्वाविद्या समृतमान चुंबक के निकट होने से जिस प्रकार जड़ लोहे में गति उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार दिन के सन्निधि मात्र से यह विश्व सदा सब ओर भ्रमता रहता है उन परमात्मा राम को जिनका हृदय आत्मा के अज्ञान से ढका हुआ है वे मूढ़ जन नहीं जान सकते स्वाज्ञानमप्यात्मन शुद्ध बुद्धे स्वारोपयंती निरस्तमाए संसारेवासरती ते वही पुत्रादिशक्ता पुरुकुक्ता वे मूढ़ उन मायाती शुद्ध बुद्ध परमात्मा में भी अपने अज्ञान को आरोपित करते हैं अर्थात उन्हें भी अपने समान ही अज्ञानी मानते हैं तथा सर्वदा वे स्त्री पुत्रादि में आसक्त रहने वाले पामर जीव बहुत से कर्मों में लगे रहकर संसार चक्र में ही पड़े रहते हैं झारंती नव हृदय स्थित वै चामीकर यशो यथा यथा न तो विद्यते रवौ ज्योति स्वभावे परमेश्वरे तथा विशुद्ध विज्ञान घरे रघुत्तम अविद्या कथम सत्त परत परत्मरी वे अज्ञजन अपने गले में पड़े हुए कंठे को न जानने के समान अपने ही हृदय में स्थित परमात्मा राम को नहीं जानते इसलिए उनमें अज्ञान आदि का आरोप करते हैं वास्तव में तो जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं रहता उसी प्रकार प्रकृत्यादि से अतीत विशुद्ध विज्ञान विज्ञानघन ज्योतिषरूप परमेश्वर परमात्मा राम में भी अविद्या नहीं रह सकती